The past is <laughs> gone, but in my heart it still remains. <laughs> I am not the man I used to be. I've come to realize that you don't deserve me. महगो यद्रहो योगिगम्यंोलोलोक आश्रितमृषदिता हस्ता लो शीतावर मन मे नाम मनुष्य की आग्री भूमिका उपाद हमारे सत्ता में एक महात्मा तो वो कहते थे कौन आदमी कहां बैठकर बोल रहा है कौन आदमी कहां बैठकर काम कर रहा है ये मैं देखते कर काम हूं ऐसे बहुत आपका आसन कहां है और चौकी कहां है आप अपने नय को कहां प्रतिष्ठित करके बोलते हैं आपका नय अगर प्रतिष्ठित नहीं है तो आप हिस्सेदार नहीं हैं देखो आप लोग में अपना आसन जमाते हैं तो ईमानदारी की कमाई भी आता काम नहीं करता चोर भी ले लानी है जब आप क्रोध में आतंक जलाते हैं जब आप चिड़चिड़े हो जाते हैं दूसरे को तो सुख पहुंचाना चाहते तो हैं स्वयं है। तो दुखी है ही है अब जो दुखी होगा और दुख ही तो बांटेगा और क्या करेगा जो काम ही होता है वो काम दृष्टि से ही दुनिया को नाम फी सर्वत्र पापमा बताएंगे जो काफी होता है उसके तो पाप भी पाप दिखाई पड़ता है अपनी नजर से तुमने देखो तो आप कहां बैठे हैं तो पाप वो चीज है जो करने पर करने वाले को तो सुख देती ही है जो दूसरे लोग उसके संपर्क में होते हैं उनको भी दुख देती है, ऐसी चीज है पाप पाप माने खुद को सुख देना और दूसरे को दुख देना तो दुख दे। उसमें अपना भी है दूसरे का भी है उसको करने के बाद सच्चा काम होता तो है अच्छा दिल होगा तो पच्चात काम होगा और कोई तो साफ दिन सुधारित दिल होगा तो पच्चात काम साफ कोई वो चीज है जो करने वाले के हृदय को निर्मल बनाते हैं और उसके आस पास लोग भी निर्बल होते हैं अपना ही सत्तावे जाती है देखो ये एक महीने है आप कहाँ बैठकर काम करते हो पास तो की भूमि में श्री भूमि की भूमि में किसी जैसे जीवन मुक्ति की साथ भूमिका होती है अज्ञान की साथ भूमिका होती है ज्ञान की साथ भूमिका होती है भक्ति की साथ भूमिका होती है, तो है। माने आप बैठे कहा धन का लाड़ हो जाएंगे हद बेहद के साथ बेहद हद के बाद दूर जहां अहान अनाहन वाजे अपने को किसी सीमा में किसी घेरे में आबद्ध करके मत रखो साप से भी ऊपर उठो और स्वयं से भी ऊपर उठो क्योंकि एक प्रकार से दोनों रुक रहे कर्म कर्मकांड में तो यह है कि पाप साप देता है और स्वयं रुप देता है इसका नाम कर्मकांड है और साफ पूर्ण दोनों में थक जाने से दुख होता है ये विवेक कांड कर्म कांड नहीं है विवेक कांड करने का दुख होगा आज नहीं होगा कल होगा और पूर्ण न करने का दुख होगा कि हाय भाई ऐसा कुछ आया था ऐसी जगह मिली थी ऐसा चीज मिला था ऐसा सुझोग्य व्यक्ति मिला था मैंने इस का आचरण नहीं किया अब विदेश की जब भूमिका आती है तब वहां ये मालूम पड़ता है कि दुनिया के पाप भी दुखदाई है और दुनिया के पुण्य में फंगना भी दुखदाई है पाप पापकत्वम कयोर विश्वास उपेक्षा निश्चितम कयो। आप ताप की ओर मत देखिए आप सोने की ओर देखिए मत देखिए जय की धारा बैठी है गंगा जी का जा रहे हैं कभी किए ही आव दीपक जला कर लोग चलाते हैं हरिद्वार में बनारस में तो बनारस वाले तो पांच पांच मीट आठ आठ मीट तक दीपक चले जाते हैं क्योंकि तो गंगा जी की धारा वहां बड़ी शांत है तो गंगा जी में कहीं दीपक रहते हैं कहीं फूल रहता है तो सभी मुर्दे बनते हैं ऐसे मुर्गे गाय के घोड़े के बैंक के आदमी के प्रति वेद करते हैं दुर्गंध तो के नाच कर जाते हैं पर तो आप गंगा जी को मनते गंगा जी को देखिए आप फूल मत देखिए बीया मत देखिए आप मुर्गा मत देखिए गंगा जी की पावन धारा जो कह रही है और उसकी की शीतलत सुगंध वायु आपको लग रही है आपका जीवन सवेस्त होगा उसको उपेक्षा कम सहयोग हो संसार में पाप भी बहता है और कोर्ण भी बहता है वो शरीर में नहीं बहता मन में नहीं बहता ये नहीं कि हमेशा गंदी बातें मन में आए कभी कभी बहुत अच्छी आते हैं और ये भी नहीं है कि कभी हमेशा अच्छी आए कभी कभी बहुत गंदी आते हैं लेकिन आप न गंदी बात को देखिए ना अच्छी बात को देखिए आप उस ज्ञान की धारा को देखिए जिसमें ये दोनों आते हैं उपेक्षा तो निश्चितम करो कर्मकांडी पाप नहीं करता है संसारी लोग पाप की रुचि रखते है। ऐसा समझ लो कि दुनिया में जितने जितने ज्यादा रिश्तेदार नातेदार होंगे ना वो उतना ज्यादा दुखी होगा उसके घर में उतने सूचक होंगे उसके घर में उतने सातक होंगे उसके घर में उतनी समस्या होगी ये कोई बढ़त्तन का विचार नहीं है वो रोज माता पूर्ति करने जाना पड़ेगा रोज इसमने जाना पड़ेगा हैं? दर रोज टावर लगेगा हैं? तो श्री कृष्ण भगवान के जब बच्चे होने लगे ना तो जब पहला बच्चा हुआ तो संगत ने बताया कि इसका टावर बच्चा लगेगा सब तो ठीक है प्रजाबंधन पर अग्निहोत्र देव पूजा फिर तुम करें तो फिर बच्चा हुआ फिर करेंगे फिर बच्चा हुआ उनके तो महाराज तो रोज रोज और सौदेव प्रसाद प्रदाप्त हो सके तो एक दो हर तीन वह महीने भर तक उन्होंने लोग हैं संाबंधन आखिर बंद कर दिया खुद तो बड़े बड़ी फिक्र हुई संघतों को बुलाया ब्राह्मणों को बुलाया क्या करना चाहिए तो संघतों ने बताया एक मानो दो मानो तीन मानो और तीन के बाद भी जब लगातार बच्चे होते जाएं तो उनका टावर मानना बंद हाँ। रोज संध्या बंधन करो रोज अग्निहोत्र करो है ना फिर उसका दोष नहीं लगता है ऐसा है हर तो जिसके रिश्तेदार नाबेदार ज्यादा हैं उनको तो छुट्टी ही नहीं मिलती है उनसे कि वो सत्संग लि जाए कि वो अच्छा काम भी करें आज वो रिश्तेदार आया आज वो नातेदार आया आज उसके जाना पड़ा आज वो पढ़ ये जो अच्छाई बुराई है दुनिया की अच्छे काम बुरे काम और मन में अच्छी बातें बुरी बातें यदि इनको लड़े और इनको पकड़ के रखें तो ये आप कुछ जहें, नहीं लेने जाएंगे आप चाहते हैं जंगल में साप न रहे जंगल में विष्णु न रहे आप भी चाहते है? हैं कि ईश्वर के राज्य में गाय गाय रहे मच्छर न रहे अरे अपने कमरे में लगा लो चार छिड़कते हैं पुलिस हाँ हाँ छिड़क लो पुलिस अपने कमरे में लेकिन उसकी दुर्गंध जरूर करनी पड़ेगी मच्छर निकालने की भी दुर्गंध कहनी पड़ती है तो उपेक्षा निश्चितम सहयोग आप अपनी नजर पाप कोण की ओर से हटा दीजिए और उस शुद्ध ज्ञान पर ज्ञान की शुद्ध धारा पर अपनी नजर कमाइए जिसमें ये दोनों करते हैं उपेक्षा करने पर पाप कोण नहीं होता है पाप कोण होता है अपेक्षा करने पर जब हम अपने मन में कोई वार्ता तो रखते हैं एक बार सभा हुई थी ये भी अनाम काक स्थान है तो प्रभात को क्या थी पांच सात बड़े बड़े पंच गंगा तक के वहां संजो भर में हो गए रात भर का सत्संग हुआ एक ने कह दिया कि भाई ईश्वर देवता है तो हम बोलते हैं अब ये प्रश्न हुआ ईश्वर क्या व्यक्ति का लोगों को देखता है, है एक एक व्यक्ति को क्या उसके एक एक खाल को देखता है क्या उसके एक एक मन को देखता है ये बात तो ईश्वर कागले ही होगा जिसके खाल में इतने विचार होंगे इतनी भावनाएं होंगी इतने आदमी होंगे इतने पशु होंगे इतने पक्षी होंगे करना तो है, ईश्वर को तटक ईश्वर को कुक है ईश्वर को साक्षी है बोले सब ये अलग अलग रोशनी क्यों मिलती है अलग अलग रंग क्यों मिलता है बोले ये रंग जो है वो पीछे का है रोशनी का पीछे है जिसका जैसा अंतकरण होता है अंतकरणानुरूप ईश्वर की रोशनी पड़ती है तो आप अपने अंतकरण के रंग को मत देखिए उस रोशनी को देखिए जो सबके अंतकरण में एक है जो सबसे तटस्थ है जो सबसे उचस्थ है शीशे बदलते हैं शीशे के रंग बदलते हैं उनका फोकस बदलता है परंतु तो एक ऐसी रोशनी है जो न समय में बदलती है ना न नाम में फैलती है न जैसी भेद से भिन्न भिन्न होते हैं कुछ रोशनी को देखते हैं उपेक्षा नृत्यता भागवत के टीकाकार कई थे तो लोग तो भागवत का पंडित कहते ही है वो कहते हैं कि ये वेराम के पंडित नहीं है न्याय के पंडित नहीं है ये शांत योग के पंडित नहीं है ये तो भागवत के पंडित हैं। रहने वालों का अभिप्राय ऐसा होता है प्रशंसा की दृष्टि से नहीं बोलता है तो भागवत के कई टीका जा हुए हैं पचास टीका तो, तो, तो कम से कम भागवत थे तो उसमें कई टीकाकार कहते हैं कि भगवान ने उनको दर्शन दिया साक्षात्फ्यक्ट हुए हो भगवान और उन्होंने कहा कि तुम भागवत पर टीका लिखो जो भागवत का असली भाव है और जो मेरा अभिप्राय है वो तुम्हारे हृदय में प्रकट होगा और वो लिखना कोई लिखो उन टीकाकारों ने टीका लिखे बहुत भगवान ने उनको दर्शन दिया और भगवान ने उनको अपना अभिप्राय दिया भागवत का भाव दिया सब भगवान का दिया हुआ सब भी हम मानते हैं है? तो हरी सूर्य ने भी लिखा विजय शिवजी ने भी लिखा किसी नर स्वामी ने भी लिखा भगवान हमारे सामने तरस हुए मिले? तो आपको कोई इशारा कैसे करते हैं रास्ता कैसे करा हैं तो वो देख लेते हैं कि ये खुद किस रास्ते जाना चाहता है आपके अंतकरण के अनुरूप परमात्मा का आप आभास अंतकरण में पड़ता है और भगवान स्वयं देव का क्यों न हिलता है न जोलता है न आता है न जाता है न किसी को मेरा तेरा समझता है सदा पूजक शास्त्री अद्वितीय यद्राम उसकी दृष्टि में और कुछ है इसलिए आप भेद की तो कर दो उपेक्षा अच्छाई बुराई की कर दो उपेक्षा सद्भाव दुर्भाव की कर दो उपेक्षा सद्गुण दुर्गुण की कर दो उपेक्षा अपेक्षा रखोगे तो आपके साथ निपट जाएगा कहीं भी रामद्वेश के सेक्टर में मत करो और बहुत से जैसे समुद्र ये द्वार घाटा आता है जैसे सूर्य की किरणें आती जाती हैं, जैसे दिन रात आते जाते हैं जैसे मन कभी बाहर निकल होता है वैसे संसार को तो चलने दो और आप अपने आप हाँ में बैठे अपना आसन बिल्कुल पक्का होना चाहिए सबसे जुड़िए सबसे जुड़िए सबका भी ये नाव हां जी हाजी करते रहते तो जैसा कहता है कि बात ना वैसी मनुष्य दूसरे को जाहिर कभी करता ही नहीं अपने को जाहिर करना हाई ये ऐसा है ये ऐसा ये ऐसा है, है। कर्णन तुम्हारी तो भाई कितने महत्व बुद्धि है किस गुण में उसको वर्णन करते किस कर्म में महत्व बुद्धि है उसका वर्णन करते किस आदमी का कोई करना चाहते हैं उसका वर्तन करते आप अपनी रुचि अपना अंतकरण अपना ज्ञान अपनी प्रीति अपनी वार्थना जाहिर करते हो और सभी तो भगवान की ज्योति तो आप इस ध्यान में दे के उस एक परमात्मा पर ध्यान दो जो अंतकरण अलग अलग होने पर भी कर्म अलग अलग होने पर भी बाधना अलग अलग होने पर भी खून अलग अलग होने पर भी शांति विक्षेप अलग अलग होने पर भी भोग त्याग अलग होने पर भी राग अलग होने पर भी जो तो एक परमात्मा है वो बेदांत का प्रतिपाद्य है और वो आप हैं